अविद्या के कारण ही चित्त के साथ पुरुष का संबंध होता है व्यवस्था तो में संबंध है और अविद्या अनाधिकारिक है पुरुष से अनादि संबंध है तो वे तस्टिका में पुरुष ही सत्य उपदिश्यते पुरुष उपदिश्य सत्य जिसमें समर्थ है जो किया जाता था उसके लिए उपदेश किया जाता है न तो वृत्तिरोध वृत्तिर अज्ञा तक वृत्ति निरोध वृत्ति को नहीं जान करके वृत्ति को रोकना वृत्ति को रोकना कहीं तो वृत्ति क्या है पहले पता चलना चाहिए वृत्ति निरोध वृत्तिर अभिज्ञ न सक्य वृत्ति को जो तो नहीं जानते वृत्ति का निरोध किसी करना न तो सहसा पुरुष आये अलमहा परिगण वृत्ति के परिणाम में वृत्ति बहुत होती रहती अनंत है सहस सेना भी पुरुष आयु से ही पुरुषों आयु तुरुष के आयु पुरुष आयु से हजार हजार पुरुष आयु तक की तरह एक पुरुषों के से नहीं हजार जन हजार पुरुष वर्ष आयु है सहसा पुरुष आयु से एक लाख वर्ष हो जाएगा तो भी तुम्हें घूमने करना कच्चित परिगणितम ना आलम इना वृत्त इन वृत्ति को वृत्ति की गिनती नहीं कर सकता है कितने वृत्ति तो निरोध कैसे करेगा असंख्या कोई संख्या नहीं निश्चित अनंत बहुत ही तो कैसे निरोध करेगी घट ध्वंस करना सब घट पूरा एक दृति निर तो वृत्ति का तो नाश हो ही जाता है सब वृत्ति का निरुद्ध नहीं ही के लिए इससे सब घट को ध्वस करेंगे बहुत उप है कैसे नाश करना असंख्या कपन निरिया वृत्ति असंख्या बहुत वृत्ति है उनका निरुद्ध के करना है इतना तो आत्म ता एकता स्वरूप प्रतिपादन परम सूत्र अवसार वृत्ति नाम बुद्धिनाथ आसान यत्ता तल तो प्रतिपादन करता इतने संख्या है ये प्रतिपादन करूत्र का अवतरण करते है तहा पुनर्निरोधव्या बहुत सत्य चित्त चित्त तारोधव्या निरुद्ध करना चाहिए बहुत सब बहुत होने पर भी उनको पान से उद्धार करते है वृतय क्लिस्ट क्लिष्टा वृतय पंचतय पंचत सब्दसे पंचतय बहुवचन पंच अवयवायर पंचतय संख्या अवयव शय पांच पंच पंचशत तय प्रत्यय होगा अवय वर्षन पांच अवय वाली वृत्ति उसमें पांच तो प्रकार वृत्ति है यद्यपि तय प्रत्यय प्रकार नहीं रही अवयवर्सन जितने वृत्ति है वो पांच तो प्रकार है पांच तो अवयव वाली वृत्ति है और उस सब वृत्ति को दो भाग चलता है क्लिष्टा क्लिष्टा कुछ क्लिष्टा है और कुछ अप्रिष्टा है दो प्रकार होगी वर्तव्य बहुत सत्य चिपसेस वृत्त पंचतय श्लिष्टा पांच प्रकार दृष्टि वृत्तिपो अवैवी एक वृत्ति के अवैवी प्रमाणादे प्रमादा अवयव पांच पांच प्रकार पंचतय पंच सद्तृति से पंचतई पांच अवयोग पंचवेगा वृत्तिर्भव पंचवेगा पंच अवयगा युत सा वृत्ति अवेगा पांच अवयगा वृत्ति व्यक्त चरित्रमदिष्ठभेदाध्य बहुवचनमें पांच पंचअाली अवय भी तो एक है एक पुरुष में तो वृत बहुवचन कर दिया पुरुष भेद चरित्रम के चित्त नहीं चित्तभेदात वृत्त बहुत पुरुष की बहुवचन बहु उपपन्न तो वृत बहुवचन कर दिया पांच अवय वाले है एक पुरुष में तो बहुत पुरुष भेद थे पंचत नद अधिक नहीं पांच ये अव चिस्तकवन यदि वृत्त सुद से बहुवचन कर दिया बहुत चित चु चित्र बहुवचन वो चिस्तवचन जाये जाएकस्हुवचनमतर व्याकरण एक जाति बहुत निवृत्ता है एक वर्त है जिकर वर्त एक जितने आवश्यक है समें पांच पांच प्रकार वृत्ति पांच वाली है, अवयोगी चिता द्रष्टव्य बहुत सब चित्ता वृत्ते समझना तवांतर विशेष अनुष्ठान उपयोग दर्शय ये पांच प्रकार की वृत्ति उनके अंतर्गत विशेष भेद है देखाते अनुष्ठान उपयोगी नृत्तिरोध अनुष्ठान करने के लिए जानना है उपयोगी क्लिष्टा क्लिष्टा क्लिष्टा और अक्लिष्ट है दो प्रकार अस्त इस सत्र की व्याख्या है क्लेश हेतु का कर्माते प्रत्येक क्षेत्रभूता क्लिष्ट क्लेसेतुना क्लेश के कारण जो बृत्ति होती है कर्माशय प्रत्यय क्षेत्रभूता कर्म के आशय कर्माशय आशय आचरते आशय आशय धर्म धर्म भी होता है आशयता से कर्म वासना भी है क्लेश वासना भी है वासना संस्कार है कर्म के वासना से प्रत्यय कर्माशय धर्माधर्म के प्रत्यय बुद्धि ये बुद्धि के क्षेत्रीय होता के जैसे के है जैसे धान्य आदि के क्षेत्र में डालने से बहुत होते हैं बुद्धि होती है ये जमीन के क्षेत्र होता एक पृष्ठ आदित्य क्ले का अस्मिता देता वह क्लेस तो हेतु कहा अभी जैसमिता रागविश् पंच से क्लेशा कहेंगे अस्मिता देवह हेतु प्रभृति कारण है मृत्वेतु कारण है, है का वृत्ति अस्मिता रागदेशादीया पुष्पा प्रधान से रजतमयीनावृत्ती क्लेश के हेतु ये पुरुषार्थ पुरुषार्थ प्रधान प्रधान पुरुष को भोग अपर्ग देने के लिए प्रवृत्व होता है इसके जो नाम रजस्तमय ना ये पुरुष प्रकृति में परिणाम होकर के प्रकृति से महत्व बुद्धि बुद्धि से अहंकार के तन्मात्र बुद्धि में त्रिगुणात्मक तो है रजगुण तनगुण जो अधिक उनकी जो वृत्ति है की वृत्ति तो है नहीं है रजमयी रज तमयी वृत्ति क्लेशकारी कष्ट देने वाले क्लेशकारी क्लेताय प्रवृति क्लेश के लिए उनकी प्रवृत्ति क्लेश उत्लिषत्रीता क्लेश तदाइद क्लिष्ट क्लिष्ट होगी क्लेश दिशा कहते क्लिश यत क्लेश उपसर्जनाथम अमुका कम की अतएव कर्म के तो प्रत्येक क्षत्रितालेश्जन कमी गिल क्लेश उत्पत्ति बढ़ाने के लिए इनकी मृत्यु की प्रवृति होती है राज्य गुण समुण मृत्यु की प्रवृति होती है इन प्रवृति से क्लेश बढ़ता है जैसे धन उपार्जन करते हैं परिश्रम करके व्यवसाय करके ये वृत्ति होता है क्लेश बढ़ता है जितनी जितनी राज्यमय में वृत्ति है उसे क्लेश अधिक अधिक होता है क्लेश उपार्जन करने के लिए उनकी प्रवृति अतएव कर्मार्य प्रत्येक क्षेत्र होता है कर्मार्थ कर्म धर्म के तस्वृत्ति चले ये वृत्ति क्षेत्री को था जमीनी के साथ वृत्ति तो के कारण कर्म आते बढ़ता है कर्म संस्कार बढ़ता है परमाणा प्रतिपत्ता अर्थम अवसार अवस्था तक तत्वगा कर्म आठिनोती धर्म प्रसूम वृत्त प्रमाणादि न आगे कहेंगे प्रमाण विपर्यादि वृत्ति है सांस प्रकार अयन प्रतिपत्ता ज्ञाता है जीव अर्थम अवसाय अर्थ है विषय अवसाय का अर्थ तो? निश्चय करके अर्थ को निश्चय करके ही तक तस्तो अर्थ को विषय को देखा ये अंत है ये शोभन है इष्ट साधन नमस्या उसमें आसक्त होता है किसमें दिष्ट देत करता है या अनिश्चित साधन है तो उसमें व्यत करता है इष्ट साधन में आसक्त होता है किसमें आसक्त तो हुआ किसमें दिष्ट हुआ व्यत करता है तो व्यत करने पर उसको फिर तो अनिश्चित करना चाहता है कभी कर हिंसा करता है कभी तो का होता है आसक्त तो होने पर फिर कास्त करने के लिए कभी कष्ट देना भी जरूरत होता है कभी आस्था कर्म भी करता है प्राप्त करने के लिए कोई रोग है निवृत्ति के लिए भजन भी करते है इसी प्रकार कर्म आश्रय में आ चुनौती जितने जिसे है उसको निश्चय करने पर उसमें राग देश होने से ही कर्म बढ़ता है राग देश प्रो ही कर्म करता है कर्म आश्रय में आ बढ़ाता है कर्म संस्कार को बढ़ाता है कर्म करता है पुण्य धर्म अधर्म ये भगवंत धर्म अधर्म प्रसल भूम धर्म और धर्म की उत्पत्ति की भूमि है फल है दृष्टि है जैसे धान्य आदि की उत्पत्ति के लिए भूमि क्षेत्र है ये वृत्ति वैसे धर्म आधर्म पूर्णता तो उत्पत्ति के लिए भूमि चित्र मृत्यु है इसलिए क्रिस्टा कहिए क्रिस्टा हुए हैं तो और अप्रिष्टा है तो दूसरे प्रकार अपृष्टा जाते अपृष्टा वृत्ति क्या है ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधी अपृष्टा है ख्याति विषया जिसका यह ख्याति है जिसका विषय ख्याति को विषय करने वाले जो वृत्ति ज्ञान गुणाधिकार विरोधि ने का अधिकार कार्यारंभन उसका विरोध करने वाले अपिष्ट सत्तरजस्तम गुण का अधिकार कार्यदेना सुखदेना विरोधक बुद्धि विधुतरजस्तमस्व बुद्धिशत्स प्रशात प्रज्ञा प्रसाद है ज्ञान प्रकाश विद्युतरजस्तमस रजत तमस्तरजस्तमती विधुते रजस्तम ये बुद्धि बुद्धिस से तदुद्धिसत्व विद्युत रजतम तस् जिसके रजगुण तमगुण विद्युत नष्ट हो गए अत्यंत विरल काम हो गए तत्वगुण बुद्धि है बुद्धि उप से पर है प्रशांत राह शांत रूप से गहने वाले स्थिर रहने वाले रजगुण से ही प्रवृत्तिपति तमगुण से लोह मोह निद्र चंद्राय ये सत्वगुणा अधिक अंत शांत रहता है चित्र तो प्रज्ञान का प्रसाद प्रज्ञान ज्ञान प्रसाद तथ्य स्पष्ट होता है निषिध ज्ञान नहीं यही ज्ञान होता है ऐसा अंतगुण सिद्ध होता है तो उसका नाम प्रज्ञान प्रसाद का नाम ख्याति ज्ञान है तो कया विषय ये जो विषयी होगी ख्याति विषय तद्विषयं तो विषय में सप्तपुरुष विवेक उपलब्धि विषय के द्वारा विषय लेना तद विषय में सप्तुरुष विवेक सप्तुरुष विवेक उपलक्ष्य लक्ष्य वृत्ति है ख्यातिषयी ख्याति को विषय करने वाली तो शब्द से शब्द से सप्तुरुष हमेशा ख्याति विवेक है ना सप्तः सट्थो, प्रकृति सत्वगुण प्रकृति का और पुरुष दोनों का भेद ज्ञान ये है सप्तण का कार्य ये वृत्ति है अक्षपुरुष भेद ज्ञान होने पर अन्य बूटी निरोध जाए तो संप्रज्ञात समाधि होगी उसके बाद वो तो विजय के ख्याति भी रोकने से असंप्रज्ञात समाधि सेम सप्तुरुष विजय की विषया अपृष्टि सप्तष विवेक को, को विषय तो। तो करने वाले या तो अत गुणाधिकार विरोध होने सप्तुरुष विवेक को विषय करने वाले होने से गुण का जो अधिकार कार्यरभ न उसको विरोध करने वाले हैं कार्यरम ही गुणान अधिकार गुण का अधिकार क्या है गुण कार्य आरम्भ करें सुसब्द समुक ये गुणों का कार्य का है यही कार्य आरंभ में दुनों का पुष्प रूप देता है रूप देते है के ख्याति विवेक ख्याति पर्यंत तो परिवर्तन अंतर अंत में सब कार्य होकर के अंत में विवेक ख्याति रजगुण तमुगुण से तब कार्य तत्वगुण होने पर अंत में विवेक ख्याति में परिवर्तन होता है समाप्ति विवेक परिवर्तन तथा कार्यारंभ गुणों का जो कार्य होता है सब कार्य होते होते अंत अंतमी विवेक ख्याति सबसे अंतिम कार्य वो समाप्त है चरित्राधिकाराण गुणान अधिकार निर्णति चरित्राधिकाराण गुणान चरित्र अधिकार यही गुण ही से गुण चरित्राधिकार जिन गुणों के कार्य कार्य हो गया कार्य हो गया अधिकार को रूप देता है ये विवेक खाति रूप देते है इत्यादि इत्य अक्लिष्टा ऐसे जो वृत्ति है प्रमाण प्रभते है वित्त है अपलिष्ट है क्रिस्त नहीं है धातु का वित्त है गुणा अधिकार विरुद्ध न अक्लिष्टा दो प्रकार रोजिवृत्ति कृष्ण है ये समाज वृत्ति है जो कर्म बढ़ाने वाली और विवेक खाती विषय के जो दृत्तीय विवेकिख्या वो अधिकार से रोकने वाली अकृष्ट है ठीक है निष्ठा वीतराग जन्मादशना सर्वे प्राणूप वीतरागा जन्मादशना बीता राग ये वीतरागा बीतराग का जन्म नहीं होता है जब जन्म होता है में कहीं राग है सब तो जन्म होता है बीतराग जन्मा दशन काग जन्म दस का तो नीतराग का जन्म नहीं होता है तो जन्म किस क्या होगा तराग राग वाले का जो जन्म होता है कुछ आसना है कर्म है तब तो जन्म होता है जन्म होता है तो पहले से जितने में राग दृष्ट रहेगा रहेगा तो क्रिस्टभव सर्वे प्राणभूत क्रिस्टा भूतान प्राण भूतान ते प्राणभूत क्रिस्टाभूत कृष्णभूत उनकी बुद्धि क्रिस्त ही होगी राग देश जबते तब त्रिष्ट बुद्धि होगी सर्वे प्राणभूत जीव क्रिस्त बुद्धि वाले क्योंकि बी तरह का जन्म नहीं होता है सराग जन्म होता है किसमें राग है तो किसमें देश रहेगा राग देश वाले पुरुष की जो दृत्ति होगी वो तो पृष्ठवृत्ति ही होगी न तो पृष्ठवृत्ति प्रवाह भवि तुम अहमती अपृष्टावत है पृष्ठवृत्ति का प्रवाह चलता रहता है पृष्टवि का प्रवाह पृष्ठवृत्ति जो होती है से उसके प्रवाह के माध्यम अब कृष्णवृत्ति कैसे रहेगी अकृष्टव न भविष्य मरण से नहीं रह सकती है न तो अनुसार भावे की कार्यकारिता कहीं अपति थोड़ी रह भी जाए तो कुछ नहीं कर सकते है अनुसान अकृष्टवृत्ति नाम भावी भी सकते थे अकृष्टवृत्ति थोड़े भी रह जाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं विरोधी मध्यपात विरोधी के मध्य में है विरोधी के मध्य में हमसे कार्यकारी नहीं विरोधी है अपृष्टभि एक पृष्ठवूति है विरोधी विरोधी के नीति में होने से अपने तो बचाना ही कठिन है कार्य क्या करेंगे विरोधी के मध्य में विदायल आदि के विरोध में मृतक हो मृतक तो कुछ करेगा ऐसा नहीं करता तो किस प्रकार बचने के लिए प्रयास करेगा विरोधी मध्यपात अनुसार कार्यकारिता नाश्ति अनुसार का क्या कार्यकारिता नहीं है विरोधी मत पातीरोधक वैराज्य नीति मनोरथना शायक वाले कहता है ये आप जो सत्य हो पृष्टि को तो, अक्ष्टवृत्ति से जो अकृष्ट वृत्ति को बैराग्य वैराग्य के रोजना ये तो केवल मनोवत मन से कल्पिता रखे थे जिस प्रकार ये तो मनुष्य कल्पना करते जो संभव नहीं असम्भव ही अकृष्ट वृत्ति का बारे कृष्ट कर रोजना स्वभावत ही क्रिस्ट वृत्ति वाले सब जीव होते हैं किस्टवृत्ति का प्रवाह है उसके बीच में अकृष्ट वृत्ति हो नहीं सकती हो भी तो कुछ भी कार्यकारी नहीं विरोधी और पृष्टवृत्ति विरोधी बोलते हैं इसलिए अतिष्टवृत्ति के द्वारा पृष्टवृत्ति को रोकना बीजेपी ख्याति अतिष्टवृत्ति बीजेपी के खाते ख्याति के द्वारा पिष्टवृत्ति को रोकना और परी को रोकना निर्गत समाधिकमी के लिए ये तो मनोर आत काली कल्पना करते सम्भव नहीं उत्तर देते हैं पृष्ट प्रवाह पतिता अभी अपना प्रवाह के अंतर्गत होते है पृष्ट बुद्धियों के प्रवाह के अंतर्गत होने पर भी जो अपिष्ट वृद्धि है में होते हैं प्रवाह के अंदर होने पर भी अपी है पृष्ठ छिद्रेतु अपिष्टा अप्रिष्टा मध्य में होते हैं नहीं होती बात नहीं पहले कहा इनके बीच में अपृष्टवृत्ति नहीं रहेगी तो कहते तो यही अपृष्टवृत्ति रहती है पृष्ट प्रवाह के अंतर्गत भी अकृष्ठवृत्ति रहती है खिस्ट छिद्रे अपि अतिष्टा भवन कृष्ण के छिद्र में बीच बीच में कृष्टवृत्ति जहाँ नहीं है वहाँ पृष्ठवृत्ति हो सकती है अकृष्ट छ्रे तो क्रिस्टाइटी जिस विजय के ख्याति जब नहीं है सम्ति होती है अकृष्ट छ्र में जिस प्रकार पृष्ठवृत्ति होती है इस प्रकार के पृष्ठवृत्ति होंगे चिद्ध में अपृष्ट वृत्ति संभव है टीका नहीं अर्थात पिता की वृत्ति दोनों प्रकार पृष्ठ पृष्ट प्रिस्ट। है पृष्टवृत्तियों का प्रवाह हमें कर भी उसके मध्य मध्य में अपृष्टवृत्ति हो सकती है जिस प्रकार अपृष्ट वृत्ति जीवे की ख्याति होती है बीज बीच में जीवे की बंद होकर के भी हो जाती है इसी प्रकार पृष्ठ प्रवाह हमें अपृष्ट हो है आगम अनुमान आचार्य तब तो परिशीलन लब्ध जनमनी अभ्यास वैराग्यिद्रम अंतरम कृष्णवृत्ति का अंतर चिद्रम पृष्ठ शिद्रम तब होता है आगम सुनने पर शास्त्र शवन करने पर फिर अनुमान करेंगे अनुमान के द्वारा निश्चय करते हैं आगमन जैसे सुनना ऐसा अनुमान के द्वारा निश्चय करना और आचार्य उपदेश है जैसे शास्त्र में इसे उपदेश है तो उसके अनुसार अपने पवित्र का अनुभव होता है शास्त्र और आचार्य गुरु उपदय से अपना अनुभव एक होना चाहिए इसलिए शास्त्रीय उपदेश ही आचार्य उपदेश फलप्रद है कहेंगे कि कोई शास्त्र गुरु आचार्य उपदेश करते हैं किन्तु अशास्त्रीय उपदे से, उपदे से उसे लाभ नहीं होगा आगमन भी हो कोई देखे आचार्य मुख्या उपदेश नहीं लेकर के अपने आप आगे बढ़ना चाहे वो तो भी संभव नहीं है उपदेश चाहिए आगमन भी हो आचार्य प्रदेश हो और उसकी अर्थों को दृढ़ निश्चय करने के लिए संस्था नष्ट करने के लिए मानवता के वेदांत तो अनुमान में चाहिए एक के करने पर बाहर अभ्यास करने पर एक विचार स्थगन किया आगम स्थगन प्रमाण का लब्धज जन्मनी लब्धन जन्म या याभ्या अभ्यास वैराग्य भ्यास वैराग्य लब्ध अनु आगना अनुमान आचार्य परिश्रम लब्ध जन्मनी क्या होती है प्रथम दिवचन है लब्ध जन्मी अभ्यास वैराग्य अभ्यास करता है मत वैराग्य होता है ये अभ्यास जरा के कारण पृष्ठ का छिद्र हो जाता है मध्यम में। पत्र पतिता स्वयं अतिष्ट है वो उसमें अंतर्गत जो स्वयं अतिष्ठवृत्ति है ये पृष्ठ प्रवाह के अंतर्गत है कि न पर तो अपृष्ट है कोई तो जल में प्रवाह के अंतर्गत भी पृष्ठ ही हो जाए वृत्ति का नहीं प्रवाह के अंतर्गत होने पर भी स्वयं अतिष्ट है मध्य होती है न चलो कालग्रामी कि तत्संकीर्ण प्रतिवर्तन अभी ब्राह्मण किरात होती की तिरवर्ती कोई ग्राम है पवित्र ग्राम गंडकी नदी में जो शिला है ये होते हैं शाड़ग्राम कालकृत्सव को भी कहते हैं और सारग्रामी सारा गंगे की नदी के रवती पवित्र ग्रामीण है किरात संस्कृत सप्त संख्यर्ण किरात भी पशु पक्षी लाने वाले सप्त संकीर्ण बहुत कुछ सगरा जो लोग रहने पर भी उसके बीच में कोई ब्राह्मण रहता है जो ब्राह्मण किरात हो जाता है क्या नहीं सावग्राम आदि पूजा करता है किरात बहुत तो रहने पर भी ब्राह्मणों को तो किरात नहीं होता है इसी प्रकार कृष्ट प्रवाह रहने भी पर भी अपृष्टवृत्ति होती है अपृष्टवृति सर्वकत कृष्ण नहीं हो जाती है तो कृष्ट पृष्ठवृत्तियों के प्रवाह में भी अपृष्टवृत्ति होती है साधक अनुभव करता है राग द्वेत के कारण पृष्टवृत्ति होती है कभी कभी शांत हो जाने पर फिर आत्मस्वरूप चिंतन करता है नित्या नित्य वस्तु विदे कर आत्मस्वरूपों का चिंतन होने से अकृष्ट वृत्ति होती है अकृष्ट चिद्र से निदर्शन जो भासे में कहा अकृष्टिद्र से कृष्टायित ये दृष्टान्त है जिस प्रकार अकृष्ट छ्र में पृष्टवृत्ति होती है जिस प्रकार कृष्ट चिद्र में भी अकृष्ट वृत्ति होगी अकृष्ट छ्र से ध्यान करता है क्या ख्याति होती है कि बीच में जो विक्षेप होता है मन इधर उधर भाग जाता है फिर राग देता पूर्वक पृष्ठवृत्ति होती है फिर संकल्प करता है इच्छा करता है मन इधर उधर जीत चिंतन करता है ध्यान करके बैठने के लिए बैठते हैं मन एकाग्र होने पर भी बीच बीच में ध्यान टूट जाने पर फिर मन भागता है अकृष्ट स्त्री पर भी पृष्ट साधन करने वाले तो मालूम है बार, बार। अकृष्ट प्रवाह अकृष्ट तो पहले होना कठिन है थोड़े होने के बाद भी बार बार कृष्ठ राज्य गुणतम गुणती से तीसर भागता है जिस प्रकार अप्रह में बीच बीच में पृष्ठ प्रवाह पृष्ठवृत्ति होती है इस प्रकार पृष्ठवृत्तियों का प्रवाह होने पर भी मध्यमवर्ती में अकृष्ठवृत्ति होती है साधन काल में तो पहले पहले थोड़ा सा विवेक क्या होती है थोड़े होने पर अभ्यास करने पर बढ़ता है जिस प्रकार वेदांत ब्रह्माकार व्यक्ति कहते हैं प्रवण तो मनन करने पर कर अभ्यास वैराग्य वैराग्य भी चाहिए अभ्यास बार बार करे संत निवृत्त होने पर कभी कभी क्षण एक क्षण अहम अस्म भ्रमण हो जाए ये तो ब्रह्माकार वृत्ति बहुत चेष्टा करने पर नहीं होता है कि कभी अपने हो जाता है ब्रह्मा कार्य वृत्ति हो जाती है जो ब्रह्माचारी वृत्ति थोड़ा कभी प्राप्त कर ले उसी को समझ ले कभी भ्रमाकार वृत्ति हो जाती जिसकी फिर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है ऐसी लगता है किसने से कुछ करने का नहीं सब कुछ हो गया तो फिर बुष्टि को बढ़ाता है तो दृष्टि बार बार होती है अधिक समय रहती फिर बहुत अभ्यास करते करते लगातार रुचि चले तो उसे भ्रमाकार वृत्ति संसदी पर वैतन की निवृत्ति होती इसी प्रकार यहाँ भी विवेक खाती अकृष्ट वृत्ति क्लिष्ट प्रवाह कि अकृषवृत्तिरती तक पति स्वयं भी यद्यप्लिष्ट प्रवाह पति है अकृष्टिदृतिदर्शन का क्लिष्टित्लिष्टाधिअन आकृष्टा पृष्टा अंतर्गत है पृष्टक के अंतर्गत है पृष्ट प्रभा अंतर्गत होने पर भी पहले पूरा पिछले ने कहा था विरोधी तो के मध्यवर्ती तो कार्य कार्यकारिणी नहीं होगी पृष्ठ के अंतर्गत होने पर भी त्रिष्ठावीर अनवी होता और दबते नहीं है पृष्ट के अपने सर्वोत्तृष्ट रहेगी जैसे किरात के बीच में मनु ब्राह्मण किरात होता है ब्राह्मण रहता है इस पृष्टूति से अभिभूत धरती नहीं है अपृष्टभि स्वयं अतिष्टा रहती है तो संस्कार परिपाक्रमेण पृष्टावता और अभिभवंत इतिहास संस्कार परिपाक क्रमेण अपति क्या करेगी बार बार होने पर उसका संस्कार होता है संस्कार तक हो जाता है तो दृढ़ अनुग्रह अतृष्टवृति को ही चला लेती है जीव के खाति होती है तो क्लिष्टवृत्तिपी दवादेपूदी तथा जातीयता भाषण तथा जातीयता संस्कार वृत्तिरवे संस्कार विषय वृत्ति संस्कारक्रमित आवर्त तथा जातीयता संस्कार वृत्तिरवि क्लिष्टवृत्ति होगी तो सजातीय संस्कार उत्पन्न होते चिंतन अतिष्ठ उत्पन्न कर तो जातीय संस्कार अतिष्ट संस्कार उत्पन्न होते हैं वृत्ति के द्वारा ही संस्कार जाए संस्कार उत्पन्न होते हैं जैसे जैसे चिंतन करते ऐसे ऐसे संस्कार होता है जितने जितने विषय चिंतन करते हैं इतने जितने संस्कार बढ़ता है जिसने जितने भागे फिर इधर उधर चिंतन करे उसको देखे उसके देखिए बात करे उसको बात करे से संस्कार बढ़ता है जिसने व्यवहार करते हैं जिसे चिंतन करते हैं इतने संस्कार बढ़ेगी संस्कार बढ़ने पर तो संस्कार अधिकार न्या करते तो चिंतना है संस्कार वृत्ति से जब सात्विक वृत्ति सात्विक संस्कार हुआ राजस्वताक वृत्ति समान जगह संस्कार से बुस्त रहेगा जैसे संस्कार है ऐसे चिंतन होगा जैसे जैसे मन में संस्कार है इसे चिंतन होगा वे तो संकल्प क्या बुस्तर नहीं के लिए वैसा तो ध्यान के लिए ध्यान क्या करेगा इसी का चिंतन होगा संस्कार संकल्प विकल्प है वो ध्यान करने नहीं देते हैं ध्यान चिंता न करने के संकल्प विकल्प कर छोड़ करके पूरा सुख दुख प्रायोगिक अधिनय है और कुछ नहीं परमात्मा में समर्पित होकर के कुछ करता है संकल्प कुछ कर ये करो ये कर संकल्पित होकर वो संस्कार रहते तो फिर ध्यान नहीं होता है संस्कार इसको दुखते है ध्यान कारण जैसे जैसा संस्कार ऐसे वृत्ति चिंतन होता है चिंतन बहुत बड़ा वृत्ति रोकेगा क्या वृत्ति तो बढ़ेगी ये केवल वृत्ति संस्कार चक्र आवर्तते ये वृत्ति संस्कार का चक्र है घटियाल ज चक्र घूमता है गुण फिर चढ़ागतर फिर जो तीस इसी प्रकार वृत्ति संस्कार चक्र है वृत्ति संस्कार वृत्ति संस्कार वृत्ति से संस्कार संस्कार से वृत्ति तिर वृत्ति से संस्कार इसे बीजा बीजेक अंकुर से बीज वृत्ति से संस्कार संस्कार से वृत्ति फिर वृत्ति से संस्कार हमेशा निरंतर में से चक्र घूमता है चक्र निरस निरंतर आवर्तव तदूत चिस्त अवति आत्मकते प्रलयमागछती अकृष्टा पंचदार विषय अकृष्टावृत्तिर अकृष्टा संस्कार अकृष्टृति क्लिष्ट संस्कार तदीद वृत्ति चक्रं अनीत आवर्त आ निरोध तो समाधि ये वृत्ति संस्कार चक्र भूमता रहता है कब तक निरोध तो समाधि होने तब एवं तो निरोधावस्थम जो निरोधावस्था में तो संस्कार से संभव केवल संस्कार रहेगा वृत्ति नहीं रहेगी वृत्ति से संस्कार संस्कार से वित्तीय चक्र भूमता है वृत्ति निरोध नवल संस्कार से सभा संस्कार से सभा से संस्कार इति आता आता तथा तो देशे देशे तो है आत्मकल व्यवतिषते आत्मा इतदत्म कल्पत देश्य दिशेर आत्मा तथा में आत्मा दिए ये क्यों तदेव चित्त अवतिता आत्मकलने व्यवतिषतिशा चिस्तुएं अवचित अवश्य है समाप्त है अधिकार कार्य द्वित कार्य समाप्त हो गया संपादित विवेक ख्याति यह अधिकार कार्य अंतिम कार्य है विवेक ख्याति अवश्य है समाप्त हो गया संपादन कर गया विवेक ख्याति चित्त के प्राइवेज विवेक ख्याति हो गई जब विवेक खाती अंतिम कार्य चित्त में हो जाए फिर स्वस्थ हो गया आत्मा करते नहीं देव किस समान जैसे रहता सिद्ध होकर के ने जो आपा तो, एटे एटे तो जो ये जो आत्मकल्पन जल पिछत कहा टीका आकार कहते आता आता ऐसे कहते आत्मा के समान वस्तु तो रहता ही नहीं चित्त प्रलय में गति परमात्मा आगे जो कहते प्रलय में गति ये वास्तव है अत्यंत स्वच्छ हो जाते चित्त लीन हो जाता है प्राप्त करता है ये वास्तव है सिंधी कृत्यूत्र अभी शुक्र का अः एक कहते पंचधा वृत्त ता पंचतय करके त्रिष्टास्त कितने प्रकार हुए दो तो प्रकार कितने प्रकार कितने वृत्ति पंचधा वृतय पंचधा जो ताते धा धा प्रति होता है प्रकार होता है तो तो तो यहाँ कवक प्रत्यय पंच तय कहा गया कव प्रत्येक अकार होता है कवै प्रत्यय किस त्युण। त्युण होता मैं नहीं संख्या या अवय में या में आ है अवय में अय अत दूर होता नहीं होता है अवय प्रत्येह संख्या या क्या होती पंचमी संख्या से संख्या से अवय में प्रयोग प्रत्यय होता है अवय अर्थन ये धा प्रत्येक क्या अर्थन है इसे व्या टीका पंच था अर्थ कथन मात्र न तो शब्द रूपये व्याख्यान पंच था जो दिया अर्थ का कथन मात्र शब्द की भूति की व्याख्या है इसे पंच से धात्य है इसमें पं, पं, क्या बोलती है पंचत में क्या बोलती है ये बड़े कथन प्रश्न है पंचतही में क्या बोलती है कितने तरह का नाले में है क्या है प्रमाण तब्ता समाज है समावेश क्या बीते योगी पंचायत क्या बीती है तब्जीता बुधी धा प्रत्यकें तो क्या बीती होगी धा तो क्या बीती की से धा भी ते दल का तय हो गया धार करें तो चाहिए व्याख्यान है ना शब्द की जो वृत्ति है तब्त वृत्ति पंचो तयी ये जो तय तो पर उसकी व्याख्या धार करके नहीं है क्योंकि तय प्रकार स्मरणार्थ तय प्रत्य प्रकार में होता है होता है व्याकरण पढ़ाया लिखता है उत्तर में क्या लिखा है तय तह प्रकारे अस्मरणा तस्मर में में स्मरण प्रकार में तय समय होता है प्रकार में तो होता है धार और तय प्रत्यक इसमें होता है अभिभाषण इसलिए पंचधा जो कहा है ये पंचोत का पंचोत में जो तय प्रत्यकृति है उसका अर्थ कथना नहीं है वो तो सामान्य खा कहे वृत्ति व्याख्यान में विग्रह नहीं कि अर्थ पांच प्रकार वृत्ति का भी उद्देश्य का नाम से कथन करते उद्दिशती उद्देश्य उद्देश्य लक्षण परीक्षा पदोग के नया उद्देश्य क्या है नाम मात्र वस्तु यहाँ भी पांच वृत्ति का नाम ले करते प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत <के> नुणीग है ये वृत्ति है कितने कितने पांच पहला है पंचो में क्या है स्मृत है स्मृति है तृतीय क्या है विकल्प प्रमाण विकल्प स्मृति और क्या रहा विपर्य निद्रा पूरा पांच दृति प्रमाण दृति प्रमाण ज्ञान दीपर है भ्रम ज्ञान है संस्थय ज्ञान विकल्प है शब्द ज्ञान वस्तु वस्तुशून्य विकल्प वस्तु नहीं सतरी कारण बंध्या विकल्प बूती होती है निद्रा बूती तो, तो, तो मालूम है स्मृति भी स्मरण निद्रा मिली के निद्रा दृति एक निर्देश यथावचन विग्रह प्रमाण विपरिया है विग्रह कना ये तो वचन है कुत्र में ये विग्रह प्रमाण आनी बहुजन है ये भी करना बहुजन है प्रमाण विपरिया चमृत ये कान विग्रह शुक्र में क्या समातनाल हैं बंद चार के द्वंद्व शुक्र दे दिया क्या सूत्र है योग, योग चार्वंद दो प्रकार होता है एक द्वंद एक वचन है तो समाह समात है दिवचन बहुत है तो इतरतर योग यहाँ दिवचन है बहुत इतरे तरह यथा अन्य सूचित दुखनात्म नित्य सूचि सुखात्मु विद्या अनित्य असूचि ये आगे आएगा अभिद्या के लिए सूत्र है अनित्य में नित्य ज्ञान अविद्या है धर्म ज्ञान को अविद्या हैं अनित को नित्य समझना असूचि को सूची पवित्र दुख को सुख समझना दुख के अनात्मा को तो आत्मा समझना देह का आत्मा समझना ये अविद्या है अनित्य असूचि दुख अनात्म नित्य सूचित सुखात्मु अविद्या ये विद्या है ऐसा कहान पर ब्रह्म ज्ञान के लिए कहा गया तो इतने ही भ्रम ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान नहीं है राज्य में सर्वज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान है क्या ब्रह्म ज्ञान है सूच में रजत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है इसी प्रकार दिग्व अलास चक्र दिग् दिशा का भ्रम होता है अला तो चक्र गोलता है कि एक बिंदु का नाम नहीं सूत्र में इत्यादि का नही होता है सूत्र में नाम नहीं है इतने मात्र से अन्य भ्रम का निराकरण होगा का नहीं निराकरण नहीं होता है यहाँ भी इस प्रकार यदि प्रमाण विपरे बीतर पांच का नाम कहेंगे तो पांच का हमने बुद्धि भी है ये संभव हो जाएगा इसलिए पहले बता दिया द्वित पंचत्य पंचत कहन से क्या हुआ पांच हे एक दिव्या दुख अनाथ नु नित्य में क्या चातर कहेंगे इतने जाने है और है और है और का निराकरण नहीं हुआ ठीक इस प्रकार प्रमाण विपर्यात इतने सूत्र कहेंगे उनसे अन्य का निराकरण नहीं होगा उससे अधिक है जैसे संभावना होती थी इसे सूत्रकार पंचतः पहले कह दिया पांच ही अर्थात उससे अधिक नहीं है एवं यहाँ से क्रमणाद अभिधान है क्रमण चित्रतांत का नाम लेना करेगी वृत्तर सद्भाव शंका नियत वृत्तिया अन्य वृत्ति है वृत्ति सद्भाव अन्य वृत्ति वृत्तर सत्या सद्भाव अन्य वृत्ति है ये शंका होगी ये शंका का निराकरण नहीं होगा पंचतय अब कह दिया पंचतय ये शंका की निवृत्ति होगी नहीं न विद्ये तो तय वक्त पंचत्य इसलिए वृत्त पंचतः पंचत स्थिति का प्रमाण विकल निराशत पंचतः पांच प्रकार वृत्ती है एक वृत्ते नापरा सी दर्शित होती एक वित्त एक वृत्तीय पांच प्रकार अन्य नहीं है पाँच अवय काले तुत इस प्रकार रूचि प्रथम वृत्ति क्या है प्रमाण रत्ति अभी प्रमाण वृत्ति के लिए सूत्र करेंगे और ओ...